पशन्मारों पर छाया सतौ ब्रह्म विदो पंचाग्न ये च्रिणाचिकेता अक्षर ब्रह्म येदीर्शा पारम नाचिकेतमी आत्मा शरीरम रखमेव तो बुद्धिथि मन प्रग्रहमे चंद्रििया हयानाहुर्षयास्ोचरान आत्मेन्यनुक्त भोकेमनीषिण लोके सुकृप लोके लोके माने इस शरीर में लोक लोक जो सबके देखने में आता है उसका नाम लोक लोक शरीर तो इसमें परमे है इस शरीर के भीतर जो पर माने परमात्मा का आधार स्थान है माने हृदय जो की परमाकाश है एक बाहर का आकाश एक शरीर का आकाश एक हृदय आकाश उसमें सुकृत ऋतम पीबंत सुकृत माने कर्म का जो ऋत है फल है उसको पी रहे हैं और गुहा प्रविष्ट बुद्धि की गुहा में प्रविष्ट हैं, और वह छाया तथा आतप के समान है ऐसा ब्रह्म का लोग कहते हैं और ये साथ पंचाग्नय पेट बदलते ये त्राचिकेता पंचाग्नया जो अग्नि का चयन करने वाले अग्नि की उपासना करने वाले पंचाग्नि गृहस्थ है वे भी कहते हैं मान लिये प्रवृत्ति धर्म वाले और निवृत्ति धर्म वाले सन्यासी और गृहस्थ ब्रह्मवादी और प्रपंच दोनों इस बात को स्वीकार करते हैं कि इसी शरीर में इसी हृदय में इसी गुहा में छाया और प्रकाश के समान जीवात्मा और परमात्मा दोनों बैठे हुए है मंत्र का सीधा सादा अर्थ हुआ अब इसमें लोक शब्दकार शरीर है और सुकृत शब्दकार कर्म है और रित शब्द का अर्थ कर्म फल है गुहाम प्रविष्टो का अर्थ बुद्धि गुहा में रहने वाले हैं और परमे परार्धे का अर्थ है ईश्वर की परमात्मा की उपलब्धि का स्थान होने के कारण आधा स्थान तो परमात्मा का यही है आधे में वो सारी सृष्टि में पर आधा तो यही है हृदय में, में, में, में, और एक छाया और एकात ये सर्वसम्मत है पंचाग्नि उनको कहते हैं कि जो दूलोक में पर्जन्य में पृथ्वी में पुरुष में और जोश में छांदों के उपनिषद की रीति से में अग्नि दृष्टि करके अग्नि की उपासना करते हैं छांदोग्य उपनिषद के में अध्याय में इस प्रसंग का बहुत बढ़िया वर्णन है और बृहद में भी इसका वर्णन है तो अब कुल मिला इस मंत्र का अर्थ हुआ कि आओ हम अपने इस शरीर में और इस हृदय काश में और इस बुद्धि में परमात्मा को ढूँढ़े छाया के रूप में वो कर्ता भोक्ता जीव बना हुआ है और आत के रूप में वो स्वयं बिम्ब शुद्ध स्वयं प्रकाश साक्षी के रूप में विराजमान है इसलिए परमात्मा को अगर कहीं ढूंढना हो तो इस सारे तीन हाथ के शरीर के भीतर ही ढूंढो ये इस मंत्र का अर्थ है अब आपको जरा पुराने ढंग से पंडित लोग अब मंत्रों के अर्थ कैसे विचार करते थे उसका नमूना सुनाते हैं वो भी जानने की चीज है ना? तो ये नुहाम प्रविष्ट छाया कट ये जो मंत्र है हरितम प्रबंध सुक्रतो के ये है विषय मन इस मंत्र का आज हम विचार प्रारंभ करते हैं अब इस पर संशय है विषय पर संशय संशय क्या है कि मीह बुद्धि जीव ऊ निर्दिष्टऊ पुत्र जीव परमात्मा ना यहाँ जो दो वस्तुओं का वर्णन है उसमें बुद्धि और परमात्मा बुद्धि और जीव इन दोनों का वर्णन है कि जीव और परमात्मा इन दोनों का वर्णन है यह संशय उठाया हो ये प्रश्न है तो कहते है कि यदि बुद्धि और जीव का वर्णन हो तो क्या फल निकलेगा अब बुद्धि और जीव का वर्णन हो तो ये फल निकलेगा कि बुद्धि प्रधान जो कार्यकार है ये सूक्ष्म स्थूल शरीर इनसे विलक्षण जीव है ये फल निकल जाएगा क्योंकि जे एम प्रेट जी चिकित्सा मनुष्य ये तो प्रश्न तो किया ही गया था कि ये जीव क्या है तो यहाँ बुद्धि और जीव दोनों मिल करके कर्म फल का भोग कर रहे हैं ये रात निकालने से जीव जीव जो है वो बुद्धि से विलक्षण है ये फल निकल आवेगा ये बात कठोपरिषद में पहले आई गई है और यदि इस मंत्र में जीवात्मा और परमात्मा का दोनों का वर्णन है तो ये निकलेगा कि जीवा विलक्षण परमात्मा जीव से विलक्षण परमात्मा है वो भी इस उपनिषद में बताना है क्यूँकी अन्यत्र धर्माग अन्यत्र धर्म आग अन्य प्रतिकृता करता, करता परमात्मा के प्रतिपादन कहा परमात्मा के प्रतिपादन की प्रतिज्ञा तो की गई है प्रश्न तो किया ही गया है अब प्रश्न ये हुआ कि यहाँ बुद्धि और जीव की जीव और परमात्मा इन दोनों में से किसका प्रतिपादन है अब देखो अब इस पर पूर्व आक्षेप करने वाला क्या निकालता है आपको पहले जमाने के लोग किसी मंत्र के अर्थ का विचार कितनी गंभीरता से करते थे है ना ये सुनाने के लिए नमूना दिखाने के लिए आपको बताते हैं आक्षेप करने वाले ने कहा कि ये दोनों बात गलत है क्या उधा व पेतल कक्षल न सम्भवता ये दोनों पक्ष संभव नहीं है आप क्यों अब देखो आपके मन में ये प्रश्न उठा के नहीं उठा विचार करो रितम तिगंत का अर्थ है कर्म फल का उपभोग तो क्षेत्र शे, जो चेतन जीव है वो तो कर्म फल का भोग कर सकता है लेकिन अचेतना दृश्य जो बुद्धि है वो तो कर्म फल का उपभोग नहीं कर सकती और यहाँ पिबंत ये जो वचन है और वो कहता है कि दोनों कर्म फल का उपभोग करते हैं इसलिए बुद्धि तो कर्म फल का उपभोग करने वाली हो नहीं सकती केवल जीव ही हो सकता है तो पिगंत ये जो गचन व्यर्थ जाएगा व्यर्थ जाएगा इसलिए बुद्धि और जीव ये अर्थ नहीं होना चाहिए ये देखो दुखती से ये बात बताई गई अब बोले कि यही कारण है कि जीव और कर्मात्मा ये अर्थ भी संगत नहीं है आक्षेप करने वाला कहता है क्यों तो बोले ये कारण है कि जीव तो कर्म फल का भोग करता है ये बात सही है लेकिन परमात्मा तो कर्म फल का भोग करता नहीं और यहाँ पिबंत ये दुर्वचन है तो पिबंत जीव भी पी रहा है और परमात्मा भी पी रहा है इसलिए दुर्वचन भूला गया पिबंत तो परमात्मा तो अनशन अन्य करती थी वो तो किसी भी कर्म फल का भोग नहीं करता वो न किंचन अति न चेन चित न तो परमात्मा को कोई भोग सकता और न तो परमात्मा किसी को भोगता है परमात्मा को तो भोग की जरूरत नहीं और परमात्मा किसी से भोगा जाता नहीं न तदस्नाति किंचन नदस्ना कश्चन ब्रहुति ने, ने कहा की परमात्मा किसी को भोगता नहीं और परमात्मा का कोई भोग करता नहीं उसमें भोगता भोग भाव बिल्कुल है ही नहीं न सदस्ति किंचन न सदस्माति कच्चन वो भोगता नहीं है और उसका कोई भोगता नहीं है तो ऐसी स्थिति में तिवंत हुए जो दुर्घन है इसकी संगति न बुद्धि और जीव पक्ष में है और न जीव परमात्मा पक्ष में है क्यूँकी वहाँ तो बुद्धि भोगती नहीं हो सकती जीव ही भोगता हो सकता है और यहाँ परमात्मा भोगता नहीं हो सकता जीव ही भोगता हो सकता है तो दोनों अर्थ तुम्हारे दोनों पक्ष गलत है आ, ये हुआ पूर्व पक्ष हो बोले नई से दोषा ये दोष नहीं है क्यों छत्रण गति इसी एक नापी छत्रणा ना बहु नाम छत्रो प्रचार वर्षना संसार में ये देखने में आता है कि एक आदमी भी छाता लगा के चल रहा हो तो लोग कहते हैं वे छाता वाले जा रहे हैं इसलिए इन दोनों में से दोनों का भोक्ता होना जरूरी नहीं है एक का भोक्ता होने से भी काम चल जाएगा एक में भोक्तृत्व तो गण है और एक में भोक्व मुख्य है जैसे एक चार आदमी में से दो आदमी भी चाय पीने के लिए बैठ जाए एक आदमी भी चाय पीने के लिए बैठ जाए तो सामने वाला यही कहेगा कि जैसे लोग चाय पी रहे हैं उसमें सब पी रहे हैं ये जरूरी नहीं होता अथवा यह कहो कि जीव को तो कर्म फल का काम करता है और ईश्वर अनुसार उसको पिलाता है ईश्वर जीव तो पीने वाला है और ईश्वर तो साथी है पिलाने वाला है तो जो पिलाता है उसके लिए भी पीबती ये प्रयोग हो सकता है जो रसोई बनाने का निर्देश करता है उसको भी कहते हैं कि रहे हैं काचयिता को तो भी पाचक बोलते हैं तो इसलिए बुद्धि इसलिए परमात्मा जद्य कर्म फल का भोग नहीं करता है जीव को कर्म फल का भोग देता है तब भी उसको पीवंतव कह सकते हैं और दोनों में से एक पीने वाला हो तब भी पीवंतव बोल सकते हैं अब कहो की बुद्धि और जीव इन दोनों में से कैसे लेना बोले करने करण को भी कर्ता मानते हैं बुद्धि करण है और जीव कर्ता है तो आ, का मुँह पी रहा है ऐसे भी बोल सकते हैं हाथ उठा रहा है ऐसा बोलते हैं कि नहीं हाथ थोड़े उठाता है उठाने वाला तो दूसरा है जीव है परंतु हाथ उठा रहा है ऐसा बोलते हैं, एवान पचंती, मनुष्य रसोई बनाता है और कहते हैं लकड़ी से रसोई लकड़ी रसोई बना रही है एधान सी ऐसा प्रयोग संस्कृत में होता है तो ऐसी स्थिति में बुद्धि और जीव अर्थ होना भी संभव है और जीव और परमात्मा अर्थ होना भी संभव है और दूसरे कोई पीने वाले नहीं हो सकते इसलिए अब या तो यह अर्थ हो गए की बुद्धि और जीव दोनों कर्म फल को भोग रहे हैं या तो ये अर्थ हो गए की जीव और परमात्मा दोनों कर्म फल को भोग रहे हैं तो ऐसे अर्थ में बुद्धि जो है वो कारण है इसलिए जीव कर्म फल का भोगता है और बुद्धि में उसका दोनों प्रयोग है या जीव और परमेश्वर दोनों कर्म फल को भोग रहे हैं तो जीव मुख्य रूप से भोगता है और परमात्मा तो उसमें व्यापक है तो इसलिए परमात्मा के लिए उसका प्रयोग किया जा रहा है तो अब ये संशय हुआ संशय का रूप ये हुआ तीन पार्वत प्राप्त तो पूर्व पक्ष लिया किन कार्था को क्या निश्चय है बोलो यहाँ गुहाम प्रविष्ट ये विशेषण है दोनों हृदय में ही रहते हैं तो यदि शरीर लोक है और बुद्धि गुहा शरीर जो है सूक्ष्म शरीर ही गुहा है और यदि हृदय ही गुहा है तो दोनों अवस्था में बुद्धि भी हृदय में ही है और क्षेत्र जीव भी बुद्धि में ही है तो हृदय नहीं है तो गुहाम प्रविष्टम ये बात दोनों के लिए कही गई तो यदि दूसरा अर्थ संभव हो तो ब्रह्म को हृदय देश में क्यों बांधते हो और यहाँ तो कर्म का फल पीने वाला कहा गया है और परमात्मा जो है वो न पाप का फल पीता है और न पुण्य का फल पीता है न कर्मणा दर्दते नो कमी यान वो तो कर्म का फल भोगते ही नहीं है और ऐसी स्थिति में छाया तक ये चेतन और अचेतन का निर्देश उपपन्न नहीं होता छाया तको परस्पर विलक्षण विलक्षण क्योंकि एक छाया है और एक आतक है तो इसलिए यहाँ बुद्धि और जीव यही अर्थ होना चाहिए ऐसी स्थिति में अब उस पक्ष का निरूपण करते हैं अब विचार कर लिया क्या क्या बात आक्षेप करने वाले कह सकते दोनों अर्थ का खंडन कर सकते हैं और दोनों में से एक पूर्व पक्ष का समर्थन कर सकते हैं अब उत्तर पक्ष यहाँ बताते हैं असल में यहाँ जीवात्मा और परमात्मा विज्ञानात्मा और परमात्मा ये ही दोनों कि शब्द का अर्थ है क्यों कि देखो ये दोनों आत्मा है और दोनों चेतन है दोनों समान स्वभाव हैं और जब संख्या बताई जाती है कि दूसरे बैल को ढूंढो तो वहाँ दूसरे को ढूंढो गाय का जो दूसरा है जोड़ा उसको ढूंढो तो वहाँ दूसरे बैल को ही ढूंढते है गाय के जोड़े को ही ढूंढते हैं वहाँ कोई घोड़े को या गधे को या आदमी को नहीं ढूंढता है तो जब यहाँ कर्मफल के भोक्ता के रूप में ये निश्चय हो गया कि विज्ञान आत्मा जीव कर्म फल का भोक्ता है तब जब दूसरे का अनुसंधान करना पड़ेगा तब चेतन का ही अनुसंधान करना पड़ेगा और वो तो केवल परमात्मा करमा, ही होगा बोले तो भाई यहाँ तो बताया हृदय गुहा में बुद्धि गुहा में मौजूद है तो बुद्धि गुहा में क्या परमात्मा कैद होकर के रहता है इसलिए गुहा प्रविष्ट इससे ये मालूम पड़ता है कि परमात्मा नहीं है जीव है बोलो देखो यहाँ गुहाहित कहने से ही मालूम पड़ता है कि परमात्मा है तो कैसे कस्ुति में स्मृति में बारमवार परमात्मा को गुहा में प्रविष्ट बताया गया है गुहा हितंग बड़े स्थम पुराणम काठको परिषद में ही पहले आ चुका है पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का बारहवा मंत्र और कैत्रीय परिषद में आया है जो वेद निहित गुहा आयाम करोमन आत्मान मन विष्ठ गुहाम प्रविश्राम महाभारत में आया है तो ब्रह्म यद्यपि सर्व है तथापि तो हृदय में इसकी उपलब्धि होती है इसलिए एक देश की चर्चा यहाँ की गई है परमात्मा का एक को एक देश में बताना कि वो हृदय में रहता है ये कोई विरोधी बात नहीं है और इसका समाधान पहले ही कर चुके हैं कि दोनों में से एक भी पीने वाला होए एक भी खाने वाला होए तो यही कहते हैं कि वे लोग खा पी करके आ रहे है बहुतों में से एक भी छापा लगाए हो तो सबको बोलकर छाता लगाए हुए आ रहे है इसलिए छाया बतऊ तो इसी तो तो अजुरोधाम इसलिए यहाँ छाया जो है वो कर्तृत्व भोक्तृत्व आत्मा जो है वो उपाधि के द्वारा आत्मेन्द्रिय मनोजुगतम भोक् प्याहोर मनीषिण ये आगे जो इंद्रिय और अंत से सहित तो आत्मा है उसको यहाँ किया कहा गया है और उसी में जो शुद्ध आत्मा है उसको आसप्रकाश कहा गया है और जो भोक्ता आत्मा है उसको छाया कहा गया है और ये दोनों को छाया और प्रकाश कहने का अभिप्राय क्या है की छाया जो है वो तो संसारी है और आत जो है वो असंसारी है स्वयं प्रकाश परमात्मा जो है वो न तो कहीं आता है न तो जाता है और न सुखी होता है न दुखी होता है न राग वेश करता है और न पापी पुण्य आत्मा होता है और ये जो छाया है उसकी बुद्धि में बुद्धि सुहाव में जो उसकी छाया पड़ती है वही सात और पुण्य से युक्त होती है क्यूँकी आत्मा में जो संसारीपना माना हुआ है अविद्या अविद्यात संसारित्व पारमार्थिकार संसारित्व क्योंकि प्रकाश रूप जो आत्मा है वो तो परमार्थ है उसमें न साफ है न पुण्य है न राग है न द्वेष है न आना है न जाना है न, न नरक है न स्वर्ग है न पुनर्जन्म है, है ना? वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है अपंकारी और ये जो अपने को करने वाला मान करके के अंतकरण में घुस के आघात हो के छाया हो के प्रतिबिम्ब होकर के जो बैठ गया है है ना? वो जो है उसको मैं मानना अविद्या के कारण है और उसी में सारा संसारी बना है तो अपने को पुण्यात्मा मानना पापी मानना रागी मानना द्वेशी मानना नारकी मानना स्वर्गी मानना आने जाने वाला मानना पुनर्जन्म वाला मानना संसारी मानना ये अविद्या के कारण होता है अपने यथार्थ स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण होता है इसी से उसको छाया कहते हैं इसलिए इस मंत्र में विज्ञानात्म परमात्मा नौ गुहम प्रविष्टऊ ग्रीजे इसलिए यहाँ अज्ञानी जीव जो अपने को अंतरकरण से सम्बद्ध मानता है उसको छाया कहा गया है और और मुक्त आत्मा उसको यहाँ आतक कहा गया है एक नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है और एक अविद्या के कारण संसारी है इस मंत्र में ये दो बात कही गई है माने मंत्र के अर्थ आरोप विचार पहले के महात्मा लोग कहते कहते थे करते थे उसका आपको नमूना बताया बोले अभी बात पूरी नहीं हुई प्रकरण विशेषणा चौबी महाराज कहते हैं कि विशेषण पर जरा ध्यान दो आत्मानम रचिनम वृद्धि शरीरम एक वकी आत्मा का वर्णन है और रथ पर चढ़ करके जिससे मिलने के लिए जाता है वो परमात्मा है तो विज्ञानात्मा जीव यहाँ रखी है अगले मंत्रों में उसका वर्णन है और गंतव्य जो है सो ध्वन परमात्मा होती सद विष्णु परम्पद वो मार्ग के पार पहुँचता है और वो विष्णु का वो विष्णु का परमपद है तो यहाँ जीव को तो अंत देह आदि में जो अहंता ममता है जो में है, उसको छोड़ करके माने अपने भोक्तापन का बाध करके परमात्मा से एक होना है तो यहाँ जो छाया है वो तो चलने वाला है और जिस जहाँ पहुँचना है जिससे एक होना है वो आसप है वो प्रकाश है और संुरु प्रविष्ठम गुहा इस मंत्र में काटको उपनिषद में ही पहले ये बात बताई गई कि मतवा धीरो हर्ष शोक तो जो मनन करने वाला है तो विज्ञानात्मा है छाया है और जिसका मनन करता है वो परमात्मा है आसत है इसलिए पहले ग्रंथ में भी यही प्रकरण है और ब्रह्म विदो बदंती ब्रह्मविद का इसका वर्णन करते हैं और फिर द्वा सुपर्णा से खाया इस मंत्र का अर्थ जो दूसरे ब्राह्मणों में और उपनिषदों में दिया हुआ है उसका भी यही अभिप्राय है इसका कहने का अभिप्राय ये हुआ की गुहाम प्रविष्टावास मारौ ये जो यहाँ छाया छपो ग्रह्म बदलती है इसका अभिप्राय ये है कि अविद्या से अपने को भोखा मान कर आभास जो है पंचदशी में जिसको आभास कहते हैं आभा माया आभा जीवे सऊकरो दी माया ने आभास से जीव और ईश्वर का भेद बना दिया तो वो जिसका आभास है वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा और जो आभास हुआ सो बन गया विज्ञान आत्मा क्यों बन गया तो बुद्धि आदि के साथ में अपन हो गया तो बाबा इस परमात्मा को ढूंढना हो तो कहीं दूर देश में जाने की जरूरत नहीं है आओ इस शरीर के भीतर है ना एक आकाश ये बाहर जो दिखाई पड़ता है वो शरीर में भी ज्यों का क्यों है हो है ना और वो शरीर के साथ चलता फिरता नहीं है उसके भीतर उसके भीतर हार्द है है ना और वो हार्द जो है उसमें परमाकाश है परमा है वो परम जो है वो आत्मा का स्वरूप उसमें देश तो कल्पित है आना जाना कहाँ से होगा उसमें तो काल कल्पित है उसमें जमना मरना कहाँ से होगा उसमें ये देह और प्रपंच पंचभूत जो है ये कल्पित हैं है? उसमें रोग शोक मोह कहाँ से होगा उसका किसी के साथ संबंध कहाँ से होगा तो ऐसा वो परमात्मा है जिसका इसमें विवेक के द्वारा वर्णन किया गया है जस जेतु जाना नाम अक्षरम ब्रह्म अभयम तिथि शाम पारम नाचिकेतम शही से जान जो है यजमान बोला ईजान या का ई हो गया है ये ईज्ञ बोलते हैं जैसे यजन करते हैं ना यजन यजन करना तो यज्ञ ज़, ज़, करने वाले को तो बोलते हैं यश्टान यजमान यजन करेगा और जिसका यजन किया जाता है उसको ईज्ञे बोलते हैं हो इज्ञे ईज्ञ हाँ। माने यजन करने दो तो, प्रकार ये यजमान शब्द जो है उनका यहाँ हुआ ईजान ईजान ई हाँ। उनके लिए बहुवचन है ईजानानाम जाना हाँ। नाम तो जो लोग यज्ञ करते हैं वो यज्ञ करने वाले दुख रूपी संसार से पार कैसे होते हैं तो कर्म, कर्म रूप यज्ञ करेंगे तो उपासना रूप यज्ञ करेंगे तो योग रूप यज्ञ करेंगे तो ज्ञान रूप यज्ञ करेंगे तो है ना? वो यज्ञ करके इसके सहारे अपने गंतव्य को प्राप्त करेंगे अपने फल को प्राप्त करेंगे तो फल मतः उपय है मनुष्य जो कर्म करता है उसका फल देने वाला ईश्वर होता है ये बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि मनुष्य जब कर्म करता है तो उसके कर्म से ही एक ऐसी शक्ति पैदा होती है जो पहले नहीं थी और वो शक्ति कर्ता के अंतकरण में बीज रूप से बैठ जाती है उसको कोई अपूर्व बोलते हैं उसको कोई अदृष्ट को बोलते हैं हम जितना भी काम करते हैं हमने ये काम किया ये होना चाहिए हो तब अपूर्व की उत्पत्ति होगी है हमने ये काम किया है ना अपने फायदे के लिए किया श्रद्धा से किया कामना से किया भावना से किया तो जब कोई भी कर्म हम करते हैं और अपने कर्तापन का अभिमान जागृत होता है कि मैंने ये किया उसी समय हमारे अंतकरण में एक ऐसा संस्कार बैठ जाता है एक ऐसी छाप पड़ जाती है कि समय समय पर ना वो भर्ती देखने में आती है और कभी कभी ये जो सपने आते हैं ना आप बताओ ये कहाँ रहते हैं ये सपने आते हैं कर्ता के अंतकरण में ही तो वो बैठे रहते हैं संस्कार रूप से और समय पर उदय होते हैं अनियंत्रित में स्वप्न जो समय उदय होते हैं अच्छा जब यादे आती हैं ये बचपन की याद आ जाती है तो बचपन में बचपन में किसी ने एक चूहा मार दिया हो है ना और बुढ़ापे में रोने लगा भला वो बचपन का मारा हुआ चूहा बुढ़ापे में क्यों रुलाता है उसकी स्मृति कहाँ से उदय हुई बोले जानबूझ के चूहा मारा था ना करतापन करतापंख था उसमें तो उसका संस्कार बैठ गया और उसमें से स्मृति उदय हो गई। तो जब आदमी काम करता है तब उसको नहीं मालूम पड़ता कि हम क्या काम कर रहे हैं हैं? लेकिन वो रिकार्ड हो जाता है हृदय में मनुष्य के ना? अभी जो पट्टी है ना, जिस पर रिकार्ड हो रहा है इसको लेके आंख से ढूंढो कि इसमें कहाँ वे वाक्य कहा वे शब्द कहाँ वो ध्वनि है ना ध्वनि ही तो अंकित हो रही है ना वो ध्वनि कहाँ अंकित हो रही है आंख से ढूंढने पर नहीं मिलेगी आंख से ढूंढने पर वो ध्वनि नहीं मिलेगी हो लेकिन इसमें अंकित हो रही है कि नहीं इसी प्रकार हमारे जीवन में कर्तृत्व पूर्वक जान बुझ करके किए हुए जो कर्म हैं है? वे अंकित होते हैं और जब हम कबूल करते हैं अपने भीतरे भीतर की हाँ मैंने ये काम किया है ना? एक देवता को हमने पाँच रुपए का भोग लगाने का है ना? नचन बोला था लेकिन जब काम हो गया तब भोग नहीं लगाया बोले तो अपने आप ही हो गया हमने कर लिया है ना? तो अब जो पहले बोला है ना कि पांच रुपए का भोग लगा करके लगाएंगे हम हमारा काम हो जाएगा तो है? तो वो तो जानबूझ के लगाया बोला है कि नहीं तो वो मरते समय महाराज ऐसी याद आवेगी उसकी कि हमसे बड़ी गलती हुई जो हमने अपनी बात पूरी नहीं की अरे जब रोग होगा कोई रोग होगा जब दुख आवेगा तब वो भीतर बैठा हुआ है निकलेगा है ना तब देवी कहेगी आके ऐसा मालूम पड़ेगा आज होती में ये देवी आके कहती है की तुमने हमको तो भोग नहीं लगाया हनुमान जी लेके गदा डॉट रहे हैं कि तुमने हमसे वादा किया था पूरा नहीं किया वो कहा बैठी रहेगी वो बात है ना ये जो तुमने जाल बूझ करके बोला है ना वचन उसका संस्कार तुम्हारे चित्र में रहेगा तो अपूर्व जो है वो फल देने वाला होगा कोई कहते हैं कि इसमें अपूर्व मानने की कोई जरूरत नहीं है असल में सबके हृदय में ईश्वर रहता है, है? और हृदय में जब ये बात बैठ जाती है तो ईश्वर के नोट में आ जाती है वो अपने दिल में जितनी बातें होती हैं, है हाँ, उनको ईश्वर नोट कर लेता है और समय समय पर अपनी ही तराग पर कौले हुए अपनी मान्यता से माने हुए अपने स्वीकार किए हुए जो कर्म हैं, उनका फल ईश्वर देता है बोला तो एक अब बोले कर्म तो आज किया और इसका फल पचास वर्ष बाद मिलेगा पांच वर्ष बाद मिलेगा तो कर्म तो आज हुआ और नष्ट हो गया होम आज किया और पूरा हो गया है इसका फल पांच वर्ष बाद कैसे मिलेगा तो कुछ लोग कहते हैं कि इसका अपूर्व रहता है अंत कर्म है बोला और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं है न ईश्वर जो है ना वो सर्वज्ञ है है न वो तुम्हारे किए हुए कर्म का फल देता है तो सेतु माने ई ज्यादा नाम सेतु सेतु माने मेड़ हो दो खेतों के बीच में दोनों की मर्यादा बनाने वाली कर्म और फल की मेड़ मर्यादा कौन है बीच में ईश्वर आज तुमने कर्म किया और कल वो तुमको फल देगा तो बीच में कौन था कल जो सुसुप्ति में रहता है तो ये बात आप निश्चित समझना की एक ही चीज से जब अनेक चीज बने जब एक सोना कंगन बने हाथ में पहनने के लिए कुंडल बने कान में पहनने के लिए हार बने गले में पहनने के लिए तो उसको गढ़ने वाला होगा कि नहीं होगा सोना तो एक चीज है उसमें जब अनेक चीज बिल्कुल व्यवस्था पूर्वक रचना पूर्वक उपयोग के लिए प्रयोजनानुसार बन रही है तो ये बात माननी पड़ेगी कि उस एक धातु को अनेक रूप में बनाने वाला है ना? जब किसान ने एक खेत में गेहूं पैदा किया और एक खेत में चावल पैदा किया एक खेत में मटर पैदा किया तो उसने वैसा बीज बोया की नहीं बोया तो यदि कर्म संस्कार के अनुसार न माना जाए है ना? एक में अनेकता एकता समुद्र में तरंग उठती है पानी तो एक है तरंग क्यों उठती है बोले भाई इसमें हवा का धक्का लगता है है न तो इसमें कोई आकर्षण है जो खींचता है कोई विकर्षण है जो फेंकता है तो जैसे आकर्षण और विकर्षण की उपस्थिति से ही वायु के दबाव से ही समुद्र में ज्वार उठते हैं इसी प्रकार कहीं भी एक चीज यदि अनेक रूप दिखाई पड़ता हो तो ये मानना पड़ेगा श्रुति ने कहा कि ये सेतु वो कर्म और कर्म फल के बीच में दूल का है एक सेतु विधारणा श्रुति ने कहा कि ये सेतु है धारणा को यही पकड़ करके रखता है लेकिन अब कहो कि हम तो दुख के समुद्र में डूब रहे है महाराज कैसे इसमें ऐसी निकले तो जब से भगवान का नाम लो उसका ध्यान करो उसका ज्ञान प्राप्त करो उसका आश्रय लो उसके साथ अपने आप को जोड़ो उसके साथ अपने आप को जोड़ो तो वही पकड़ के तुमको पार करेगा जस यश दे तुजाना नाम जब तुम्हें ज्ञान होगा तो वो तुम्हारे आत्मा तुम्हारा आत्मा है और जब ध्यान करोगे तब तुम्हारा वो धेय ईश्वर देव और है है ना जब दुर्गा करोगे नारायण तब तो वही तुम्हारे हृदय में समाधि के रूप में प्रकट होगा जब धर्मानुष्ठान करोगे तो वही फल के रूप में आ जाएगा आप आपको ये सूचना तो बारम्बार हेमलता रतन सिंह भाई ऐसी और शर्मा जी से मिली है की साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट की ओर से एक चिंतामणि नाम की त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित होने जा रही है तो विचार संबंधी गंभीर पत्रिका होने के कारण उसको अभी त्रैमासिक रखा है और यदि हमारे पाठकों की रुचि बढ़ेगी तो उसको मासिक भी बाद में किया जा सकता है तो इस पत्रिका में देखो आ गया हाँ। इस पत्रिका में नारायण इसको तो विज्ञान माने जो नूतन विज्ञान है उसके अनुसार भी और जो हमारा प्राचीन विज्ञान है वैदिक वैदिक विज्ञान उसके अनुसार भी और बड़े बड़े जो इस विषय के विद्वान हैं जैसे की अंक आया है तो इसमें श्री कपास्त्री जी महाराज का लेख है इष्टदेव की उपासना इसमे महामहोपाध्याय पंडित गिरधर शर्मा जो वेद विज्ञान के बड़े भारी पंडित माने जाते थे उनका आत्मा के स्वरूप का विचार वेद विज्ञान तो बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे अभी काशी में हैं महा हैं। है महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ जी का विराज उनका लेख है सत्संग के कुछ क्षाण हमारे समन्वयात्मक लेख है कि असल में ये ज्ञान भक्ति धर्म है ना? ये सब न ले जाते हैं? एक ही जगह पर ले जाते हैं बड़ा विश्वता पूर्ण पांडित्य पूर्ण एक डॉक्टर रघुवीर का लेख है कि संसार में जितनी भाषाएं हैं विश्व की सभी भाषाओं पर संस्कृत का प्रभाव प्राप्त होता है वो स्वयं साठ सत्तर भाषाओं के विद्वान ऐसी हो डॉक्टर रघुवीर बड़े भाषा शास्त्र के बड़े भारी विद्वान थे तो उन्होंने उनका ये लेख है कि संसार में एक विज्ञान संबंधी लेख है कि जहाँ इंद्रियां नहीं पहुंचती हैं उसका ज्ञान है विज्ञान आधुनिक विज्ञान के अनुसार रूस में जो अनुसंधान हो रहे हैं उसके अनुसार ये लेख है की जहाँ हमारी इंद्रियां नहीं पहुंचती हैं उस वस्तु का ज्ञान भी होना शक्य है और वो कैसे होता है दो सौ मील दूर बैठ के भी वो आंख बंद करके बता देते हैं कि अमुक काम हो रहा है इसका अनुसंधान कर रहे हैं। तो एक छोटा सा स्वामी का लेख है स्वामी विवेकानंद का जी है अंग्रेजी में बोला और एक एक हमारे अंग्रेजी लेख हमारे लेख का अंग्रेजी अनुवाद है वो लेख अभी हिंदी में प्रकाशित नहीं हुआ कल्याण में भी नहीं प्रकाशित हुआ अंग्रेजी में ही प्रकाशित हुआ ऐसा यह कभी तो उसका अनुवाद है इसके सिवाय गंगा शंकर मित्र के बड़े अनुसंधित सु है ना उनका उनका आलेख है वैदिक बेड़, संस्कृति पर और श्री उड़िया बाबा जी महाराज के उपदेश हैं श्री हरि बाबा जी महाराज का संकीर्तन है संकीर्तन के संबंध में उनका कोई चमत्कार है और इस तरह से हमारा अभी इसमें कई प्रवचन में से कुछ लिया हुआ है और हमारे संबंध में एक संस्मरण है संस्मरण बड़ा मज़ेदार है वो क्या है, है मजेदार एक हमारे स्वामी सनातन देव जी महाराज हैं पहले उनका नाम मुनिराज जी था ये गीता प्रेस से जो उपनिषद निकली है इनका अनुवाद उन्होंने किया है विष्णु पुराण का और भी अनेक ग्रंथों का किया है तो बीस वर्ष के हमारे साथी है परंतु वो जरा उनका जो चित्र है नो शक्ति की और ज्यादा झुकता और हमारा समझो कि वेदांत का जो अवरो विज्ञान इधर ज्यादा झुकता तो हम लोग रहते तो साथ ही साथ तो कभी कभी हम लोग हसी खेल कर लेते थे है ना कभी उनके लिए लड्डू खाने को रखा है हमने चुरा के खा लिया तो है न पहले सन्यासी होने से पहले हम भी सन्यासी नहीं थे वो भी सन्यासी नहीं थे उसके बाद दोनों सन्यासी हो गए तो बचपन के हमारे संस्मरण जो उनको याद है ना वो उन्होंने लिखे हैं हम उड़िया बाबा के ट्रस्ट का अधिपति है और वो उड़िया बाबा के ट्रस्ट के आ, क्या है वाइस प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट है और मैं ट्रस्टाधिपति हूँ हमारे ट्रस्ट में एक ट्रस्टाधिपति है और तीन प्रेसिडेंट है तो तीन में से एक वो है अच्छा तो उन्होंने हमारे 30 वर्ष के संस्मरण जो उनको तो हंसी की बात खेल की बात उस समय तो हमारी उम्र भी 26 सैतालीस वर्ष की होगी तो उनकी माँ तो बहुत हसाते थे उनको बहुत हसाते थे साथ साथ हम लोग रहते थे तो वो सब बचपन के बाद लिखी हुई है और भी बीच में कितनी बातें इसमें साधन सम्बन्धी भजन संबंधी तो कम है विचार ये है अब आगे की बात आपको बताते हैं विचार ये है कि इसको हम केवल आध्यात्मिक पत्रिका नहीं रखना चाहते हैं, है ना? केवल आध्यात्मिक नहीं इसमें धार्मिक और आर्थिक तो अर्थशास्त्र संबंधी जो प्राचीन वेदों में जो अर्थशास्त्र का और प्राचीन शास्त्रों में निरूपण है और माने धन कमाने की पद्धति भी और उसके वितरण की पद्धति भी अच्छा और भोग शास्त्र काम शास्त्र जो है ना प्राचीन वात्यायन का और दूसरे और नवीन दृष्टि से भी और है नारायण मोक्ष शास्त्र वेदांत और दर्शन शास्त्र और भक्ति शास्त्र इनके जो गंभीर दार्शनिक विचार हैं है ना नो गंभीर विचार की पत्रिका रखने का ख्याल है ये जो इसमें चमत्कारी बातें हैं ना ज्यादा है जैसे पानी पर चलने वाली आसमान में उड़ने वाली है न और हाथ रख के ज्ञान करा देने वाली ऐसी बातों को रखने का ख्याल नहीं है एक कहानी इसमें है चक्र की चक्र की एक कहानी भी छपी हुई है और चुटकुले है और अंग्रेजी के कुछ लेख है और इसमें विज्ञापन भी छपेंगे अच्छा इसमें खंडन मंडल है ना नदी कोई शास्त्रार्थ चाहेगा तो पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष भी चलेंगे बोला कल्याण की तरह बिल्कुल दुभक के नहीं चलेंगे बोला तो और यदि कोई बढ़िया पुस्तक आवेगी तो उसकी समालोचना भी करेंगे है ना और जो मतभेद के विषय हैं उनके बारे में भी ये पत्रिका अपनी राय देगी चुनाव पर भी राय देगी बोला और गो हत्या हाँ बंदी आरोप भी इसमें विचार प्रगत होंगे राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक जैसी एक आम पत्रिका होती है प्रधानता वेद शास्त्र पुराण ज्ञान विज्ञान की ऐसी ये पत्रिका होगी तो इस पत्रिका का अभी पहला अंक आया है हाथ में इसके आ, अच्छा अब हेमलता रतंशी भाई ये हेमलता ना है। ये प्रार्थना करेंगे कि उद्घाटन करो और इसके प्रेसिडेंट हमारे स्वस्थ को हमारे स्वस्थ के प्रेसिडेंट कौन है श्री हरिक्षण ये जब प्रार्थना करेंगे तब तो हम ये उद्घाटन करेंगे ये तो इसका परिचय बताया श्री भगवान स्वामी जी महाराज माता तथा भाई जैसा इस पुस्तक नाम है जिता चिंता को करने वाली है और चिंतन कराने वाली चिंता से चिंतन तो आजकल के लोगों को मैंने सभी प्रकार का ज्ञान पूजन तो करवाना आवश्यक है इसलिए सभी प्रकार की बातें यहाँ पर आएंगी कैसे और दूसरी बातें भी तो ताकि लोगों की रुचि बनी रहे और वो उनके का विवाद का रूपा कर सके तो इसलिए ये जो है वो त्वैमािक पत्रिका जरूरी है कि बहुत ही सुंदर और जैसे ले जाने वाले कोई तो चुने हुए आदमी मतलब बात स्वामी जी का संपर्क बड़े विद्वानों से विद्वान में जनक और दुनिया भर के विद्वान स्वामी जी से चलते इसलिए किसी विद्वान को भी कहीं गई दिल्ली के कुछ मिलेगा इसलिए बड़ी ही मूल छोटी की सामग्री भी इसको चिंता महीने आएगी और अभी इसको तो जैसा कि स्वामी को महाराज ने बताया तीन तीन महीने से इसको छापे हुए महाराज संघर्ष जैसे इसकी डिमांड बढ़ जाएगी और लोगों की रुचि बढ़ेगी इसको मानसिक पत्र बढ़ा देंगे रहते पत्रों का निकलना आजकल तो के युद्ध के अंदर एक फॉर्म आवश्यक नहीं है कारण यह है कि लोगों से सम्पन्न रहना लोग तो बहुत खुश है उन्होंने कुछ कहीं कुछ कहीं सोचे नहीं मुझे अभी बात ध्यान में आती है कि मन के अंदर हम लोगों ने वो जो फॉर्म भेजे तो तो लोगों के पास सही कराने चाहिए तो उसका ये हुआ कि हलता मुझे फैल रहा उस आदेश के अंदर लोगों पास नहीं होगा तो वो आए जिस किसी को मिले उसका मतलब तो ये है लोगों की रुचि खास करें तो इसलिए ये आध्यात्मिक बात पत्रिका है जिसमें निकलेंगे इतनी आध्यात्मिक का होता है और खास खास बातें जो हुई है, वो लोग जहाँ इधर उद्वीर भी हो उसमें वो संगठित रूप से एक पत्रिका आ जाती है और वो हमारे गीब किसी का एक और खाक है मैं स्वीर स्वामी की माला से प्रार्थना करता हूँ ज्ञान का तो कभी उद्घाटन होता ही नहीं है ज्ञान तो सबका उद्घाटन करता है से प्रार्थना करता हूँ जो दिन हो गए प्रार्थना करता हूँ एक नया दिन हमारे लिए आज सबसे प्रारंभ होगा हमारे समिति मराठी का पास है अच्छा कोई एक पुस्तक आपका है एक योजना ऐसी गया गया कि हम लोग निकाले अभी कई मासिक हमारा श्री का पार्थना आज निकलता है जिसमे हम लोग मेंबरशिप योजना है जिसका वार्षिक मेंबरशिप जो भी अपचार है और में बराबर शिप मे बच्चे आपको मिलेगी थोड़े से मेम्बर हमारे हैं जिनको फॉर्म किए गए थे भारतीय विद्या भवन में और आज जहाँ भी मेम्बरशिप के लिए हमारे सूर्य प्रकाश का जिसके बाद मेंबरशिप जो हो रहे हैं लोग और उनके पास है तो उसमे कहे की जिस जिसके पास आपके साथ में मिलित है तो आपके पुस्तक ले सकते हैं अगर आज साथ में आप में हो चुके हैं और आपके पास में भी वो स्टेट में हो रहे घर से हो रहे तो आज शाम को तो हो तो के या कल से ऐसी रोजियाँ करेंगे ये पुस्तक आपको नहीं तो मिलेगी तो नए में नए में होना होगा तो आप नंबर हो सकते हैं और योजना भी हमारी है वैसी सिर्फ कॉपो सवाल किसी है इसका अभी जो दूसरा आवश्यक मेरा कोई जरूरी है उसकी योजना हो रही है इसमें विद्यापल छाते हुए वो आपको आप देख सकेंगे विद्या के लिए भी आपकी किसकी इच्छा हुए तो इसमें अपनी अच्छी बात अच्छी हाथ में आती है जिसको भी विज्ञापन देना, देना हो गए छोड़ा आप विज्ञापन के दो माँ बदले अभी मिलते हुए कल तभी दुनिया रख सकते हैं जिसका भी शिक्षा हुए विज्ञापन और अधिक हो गए ये पहला ये अंश है तो अभी कोई तो अपने बम्बई के मंबरों को अभी हाथ में मिल जाएगा और दूसरा जब आएगा में मिलने वाला तो और से से तो तो तार तो और को तो व्यवस्था नहीं चाहिए और पोस्ट से मिलने से ज्यादा मैं सोचती हूँ व्यवस्था रहेगी नंबर आपका ठीक हमारे पास रहेगा तो आपका नंबर सबको महिला और आपको सबको पोस्ट ऐसी मिलेंगे ये शक्ति है बनारस में और तो उसके लिए श्री विश्वनाथ जी ने बड़ा इसके लिए प्रयास किया है आज हमारा सत्पद है था था चीज़ मैं विश्वभर जी का आज बहुत बहुत आभार मानती हूँ उन्होंने लगातार मेहनत करके राजा हमें से धनतेरसाए इसका बहुत बड़ा प्रयास किया है और इसके लिए मैं समीप महाराजी पर हूँ मैं धन्यवाद करते हैं आज हम लोग और को एक हुआ है है और अगर जो आपको शाम को जिसमें लोग आगे नाम भेज सकते है हम यादव महाराज जी इसको निर्वादन करेंगे और शाले जी महाराज शब्द का ऐसा अर्थ है कि अपने हृदय में अगर कोई चिंता हो है, तो उसे मिसा दे मनुष्य के जीवन में कई तरह की समस्या आती हैं, कई तरह से दुख आते हैं कई तरह की चिंता आती है, है, है, है, आती है तो उसको मिटाने का जो उपाय है उसको चिंतामणि कहते हैं। संस्कृत भाषा में चिंता मणि शब्द का अर्थ परमात्मा होता है तो न अभी दो तीन दिन, दिन पहले ये दक्ष के भाष्य में विश्व रूप ईवर चिंता मणि का प्रकाशक है शांत भाषा में आया था कि स्वयं परमात्मा चिंतामणि के समान विश्व के रूप में प्रकाशित होता है मन चिंतामणि में कोई विचार नहीं होता और वो विश्व के रूप में बन जाता है ब्रंराचार्य महाराज चिंतामणि का ही विस्तान बहुत ज्यादा दे रहे हैं श्री कृष्ण का एक नाम चिंतामणि है एक गणेश चिंतामणि विनायक होते हैं तो उनका नाम चिंतामणि है हनुमान जी का एक नाम चिंतामणि है और चिंतामणि एक प्रकार का मणि कारक मणि जिसको बोलते है स्पर्श मणि उसको भी चिंतामणि बोलते है ऐसे तो चिंतामणि शब्द का दो, जो पुरुष है इसकी जो डिक्शनरी है ना वो बहुत, बहुत बड़ी है तो ये चिंतामणी का एक तो कानपुर से एक सज्जन ने एक हजार रूपया भेजा है कि उसको इस काम में लगा दिया जाए तो इस काम में उसको दो लगा सकते हैं या तो एक, एक तरह की चिंता नहीं थी बम्बई से बाहर हो बम्बई के लोगों को मुफत में देने का नहीं है है ना क्योंकि बम्बई से बाहर तो ज्यादा गरीब रहते हैं बम्बई के लोग तो बड़े धनी हैं वैसे कोई चीज बढ़ती है तो इन लोगों को तो सब टूटते देखते हैं कूट पढ़ते हैं में बढ़ती है और कूब पहले हम पहले हम पहले हम तो थोड़ा संकोच तो होता है की बम्बई के लोग मुफस में लेने के लिए इतने क्यों व्याकुल हो गए हैं है? हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। लाइव है? हाँ। और और भी जो संपन्न पुरुष हैं और दूसरे हैं हैं है लेखक हैं दादू हैं दादुओं के आश्रम है, है न उनको एक एक प्रति चाहे तो पहले अंत की सब जगह भेज दी जाए जैसे नमूने के रूप में है एक हजार प्रति भेज दी जाए या तो ढाई ग्राहक साल भर के लिए बना दिए जाए अच्छा और ये ऐसा है कि जैसे आप लोग हैं वो एक एक ग्राहक बन जाएं, इससे तो सौ पचास ग्राहक बन जाने से तो पत्रिका चल नहीं सकती इसके लिए तो अपने पांव पर खड़े होने के लिए कम से कम पाँच हजार ग्राहक है ना? नो तो तब ये पत्रिका अपने आप कर सकती है नहीं तो बाहर के पैसा डाल ऐसी चलती है तो जिनके खान है जिनके कारखाने हैं, है ना? तो जिनके जगह जगह आरोप ऑफिस हैं, ब्रांच है दुकाने हैं तो उनको वहाँ वहाँ देश में विदेश में इसको भेजना चाहिए वहाँ का प्रदेश देना चाहिए वहाँ लिस्ट बनाने बनानी चाहिए हम तो महाराज कल्याण के बड़े बड़े विशेषांक आते हैं ना? तो आज एक बार लोग देख के और आलमारियों में उसको रख देते हैं। हम लोगों का कहना ऐसा था पहले जब हम वहाँ थे जब की कल्याण के ग्राहक नाहक बहुत अधिक है परंतु कार्तक कम है ऐसे हम लोग बहुत अच्छे है न अच्छा तो हमें तो ग्राहक की जरूरत तो है ही है नाहको की जरूरत है जो अनुग्रह करे पत्रिका आरोप और उसके साथ साथ जो इसमें सिद्धांत प्रकट होगा ना? वो हमारा कोई व्यक्तिगत सिद्धांत प्रकट करने के लिए ये पत्रकार नहीं है ये तो समाज तो सेवा जैसे होती है ना? उसके अंग के रूप में और हमारा जो प्राचीन धर्म है प्राचीन संस्कृति है और वो विज्ञान के साथ कहाँ तक मिलती है विज्ञान के साथ कहाँ तक उसका समन्वय हो सकता है ये एक इसमें दृष्टिकोण है और हमारे आध्यात्मिक जो पत्रिकाएँ हैं वो भक्ति के बारे में ज्ञान के बारे में तो प्राचीन शास्त्रों का दृष्टिकोण बताती भी है परंतु अर्थ के संबंध में धर्म के संबंध में है ना? काम के संबंध में जो हमारे प्राचीन दृष्टिकोण है उनको हमारी आध्यात्मिक पत्रिकाएँ आजकल प्रकट नहीं करते हैं। इसका कारण क्या है कि उनका नेतृत्व तो साधुओं के ही हाथ में है ना? तो धर्म केवल संजाति धर्म ही धर्म नहीं होता या केवल तो भक्ति धर्म ही धर्म नहीं होता धर्म तो घर गृहस्थी में है न बच्चे के साथ कैसे बरतना मां के साथ कैसे बरतना पति पत्नी का परस्पर कैसे बर्ताव करना पड़ोसी पड़ोसी के साथ कैसे बर्ताव करना है ना व्यापार व्यापार में ग्राहक के साथ कैसे बर्ताव करना दुकानदार के साथ कैसे बर्ताव करना ये सारी बातें जो हमारे व्यवहार की व्यवहार शुद्धि की है धर्म संबंधी अर्थ संबंधी, काम संबंधी व्रत संबंधी, पूजा संबंधी, इनका विज्ञान क्या है और हमारी रहनी कैसी होनी चाहिए और उसी संबंध में अभी वैसे हम आपको बता सकते हैं कि भारतवर्ष में आदिवासियों में विवाह की प्रथा कैसी है है ना? पारसी लोग जो हैं वो यज्ञों को बीच रूप में धारण करते हैं है ना? आय कुमारियों में विवाह संस्कार कैसा होता है और सनातन धर्मियों में विवाह संस्कार कैसा होता है और दूसरे देशों में अमेरिका में रूस में चीन में और अफ्रीका अफ्रीका के जंगली जातियों में किस प्रकार की धार्मिक प्रथा है उनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो है। तो आपके क्षेत्र में बड़ी सहिष्णुता आ जाएगी देखो जैसे और देशों में होता है वैसे अपने देशों में भी होता है जैसे यहाँ एक्सीडेंट हो जाते हैं वैसे दूसरे देशों में भी होते हैं और जैसे यहाँ दुख आता है वैसे दूसरे देशों में भी दुख आते हैं दूसरी जातियों में भी आते हैं तो दुख के सहन की एक शक्ति का अपने जीवन में उदय होता है सुख का विकास होता है हम समृद्धि की ओर चलते हैं इसलिए ये जो चिंतामणि है ये चिंतामणि आपके जीवन में सारे दिशा में प्रकाश दे मार्गदर्शन दे ऐसा उद्योग ए, करने का विचार है तो प्रकाशन ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हैं हमारे हरिकषण दास जी और मंत्री है हेमदता बहन और दादा उषाध्यक्ष तो है रतन सिंह भाई और इसमें बल्लभ दास मरीवाले रामदार है नेलाराम फु, सिंधियों में और कृष्णदास गोविंद और फूलचंद ये सब इसके श्रस्ती है और वो हमारे जो वो है चंद्रकांत चंद्रकांत मरसें हेडी कुम बहन कनिया ये सब इसके स्रस्ती हैं और मैं समझता हूँ की इतने बड़े बड़े जब सस्ती है नारायण ना और ये संकल्प करेंगे कि ये पत्रिका चले और लोगों को इसकी जो वस्तु है ना वो प्रिय और उपयोगी मालूम पड़ेगी तो आशा यही है कि ये पत्रिका अच्छी तरह से देश में चलेगी तो हम इसका उद्घाटन करते है उद्घाटन पत्रकार को आशीर्वाद देंगे आशीर्वाद करता हूँ से प्रार्थना करता हूँ पाँच हजार तो संख्या महाराजी बहुत है कल्याण की ढेर को चीनी करता है मैंने तो करती है लोगों को कुछ पढ़ने लिखने का शौक कम है तो मैं आशा करता हूँ बहुत शीघ्र समझा जा रहा मुंबई में ही और ये घर बार के काम लोग हमारे जो चारों को साथ हैं उनकी पूर्ति करेगा ऐसी शुभ कामना और बड़ी तो शुभ भावना सद्भावना के साथ साथ इस पत्र के लिए ईश्वर स्वीकार करता From the cross.